फोड़ करना तो फोड़ करो मेरे आठ यज्ञ समाज में अलग, अलग अलग प्रांतों में अलग अलग, अलग जगहों पर हुए हैं अलग अलग मौसमों में हुए हैं और हर यज्ञ में बरसात हुई है मैंने पहले यज्ञ में कहा था प्राण देने के बाद मेरी चेतना की जब थिरकन होती है तो मैं पूरी प्रकृति का आवाहन करता हूं और इसीलिए कह रहा हूं कि अगर इस चुनौती को भी देखना हो कि क्या ऐसा संभव है तो कह रहा हूं एक यज्ञ के आयोजन की व्यवस्था दो और देखो कि अगर भीषण गर्मी में भी मेरा यज्ञ होगा अगर चूंकि योग की, की पूर्णत्व तो के लिए मैंने आठ यज्ञ जिस तरह प्रमाण दिए थे, तो एक बारिश करवा दूंगे साधक की पात्रता क्या होती है ज्ञान ही नहीं केवल समाज को इतना ज्ञान है, है कि विश्व मित्र ने कह दिया मैं स्वर्ग नए स्वर्ग की रचना कर सकता हूं साधक चाहे ले तो एक स्वर्ग अनेकों स्वर्गो की रचना कर सकता है मगर उस दिशा की साधना तपस्या करना पड़ेगा लक्ष्य निर्धारित करना पड़ता है साधक होती है इसीलिए मैं कह रहा हूं भविष्य को भी चुनौती देता हूं क्योंकि तो दस प्रतिशत मैं इसलिए कह रहा हूं कि मैं हर पर उस प्रगट सत्ता मैं कभी अपने आप में नहीं कहता मैं शक्तिमान सक्ति, सत्ता हूं मैं उस प्रगत सत्ता का रज कर हूं प्रगत सत्ता कोई भी परिवर्तन कहीं डाल सकती है इसलिए मैं 10 प्रतिशत कहता हूं कि 10 प्रतिशत ऐसा हो सकता है कि मैं किसी के लिए कुछ कहू और अपने कर्म पक्ष इतना कर मगर भविष्यवाणी के चिंतन में आ जाऊं शोध करके कोई बात कह दूसरा होगा तो ऐसा निश्चित रूप से होता है मध्यप्रदेश से आए भूपत सिंह यहां बैठे होंगे सपरिवार उनकी बच्ची को अस्पताल से डॉक्टरों ने जहां कह दिया कि नहीं अभी उन्हें नहीं बचाया जा सकता ग्लूकोज की बोतल निकाल के रख दी कि बफ़ले जाओ कभी भी ये बच्ची मर सकती है वो परिवार मुझसे जुड़ा हुआ था थोड़ा बहुत उस समय उस अवस्था में जो बच्ची बिल्कुल बेसुद थी कोई होश नहीं था मृत के डॉक्टर कह चुका था हमारे पास आप ले जाइए चाहे जहां ले जाइए अब हम ग्लूकोज भी चढ़ाना उन्होंने निकाल कर रख दिया था कि बच्चे अब नहीं बचे बच्चे कई प्रकार से प्राणांत तो सात घोषित कर चुके थे बड़े बुजुर्गों में जो देखा वो बस बताया कि बस शायद हो सकता सांस चल रही या नहीं चल रही मेरे आश्रम में लेकर आए मैंने बार बार कहा है कि जो योगी इसलिए नहीं कर रहा हूं तुम्हारे अंदर एक जागृति आ जाएगी इच्छाएं हो जाएगी कि कोई बीमार होगा तो मेरे पास नहीं कर दौड़ोगे इसलिए कई बार इस तरह की बातें नहीं समाज के कितने लोग मैं लाभ देता हूं मैं आ जाऊं तो मैंने बार बार कहा जितने बड़े धर्माचार अब तक ही मैं जितने कार्य कर चुका हूं उन सभी लोग मिल करके भी उस तरह के एक भी कार्य रखिए होंगे वो परिवार यहाँ बैठा है मीडिया उनसे मिल सकता है जान सकता है व्यवहारी का अस्पताल था वहां पर आए हुए सैकड़ों लोग हैं यहाँ उनसे भी मिले किया घटना घटित हुई थी कि नहीं घटित हुई थी उस बेसुद्ध लड़के को मेरे आश्रम में लेकर के आए क्योंकि पत्नी का उन, उनका आश्रम से कहीं कहीं था, आस्था थी थोड़ी बहुत जबकि परिवार का के नब्बे समाज से जुड़ा हुआ है और आजकल तो मैंने बार बार कहा है, ब्राह्मण में भटक रहा है ठकुरत्व में भटक रहे बस बोतल चढ़ाए हुए सबसे बड़े ठाकुर पचहत्तर परसेंट लोग शराब पीते थे अब तो अधिकांश छोड़ चुके हैं माँ की यात्रा में जुड़ चुके हैं उस बच्ची को लेकर मेरे पास आए तब मैंने आश्रम की केवल स्थापना की थी मेरे पास लेकर आया उसी बच्चे को मैंने इसी चक्र के स्पर्श माध्यम से क्योंकि मैं शब्द इसलिए तो मैं जो कुछ करता हूँ मां की कृपा से करता हूँ मगर तरंगे तो इस शरीर के माध्यम से ही आए तो मुझे मैं सब भी कहना पड़ेगा केवल अज्ञा चक्र के, के स्पर्श करने मात्र से केवल पांच मिनट के अंदर चैतन्य करके उस लड़की को हाथ पकड़ा करके उस चालीसा भर में लेकर के गया था भगवान योगी के लिए ऐसा कोई कार्य असंभव नहीं है इस तरह के एक नहीं अनेकों कार्य मेरे द्वारा किए गए हैं। मगर इसका तात्पर्य कल को आप लोग ऐसे लोगों को लेकर मेरे पास आने लग जाएं। ये प्रमाण मैं दे रहा हूं कि एक प्रमाण को गलत साबित कर दो मैं दस उसी तरह के कार्य न कर दूंगा अन्य मेरे ये कार्य करने का तरीका नहीं है क्योंकि इस तरह के मैं कार्य करने लगूंगा समाज के मेरे जय जयकार बोलने लगेगा और मैं मां के जयकार चाहता हूं कि तुम मुझसे जुड़ते हुए मुझे माध्यम बनाते हुए माँ की ओर बढ़ सको एक योगी के लिए असंभव कुछ नहीं हो किसी को भी जीवन दान दे सकता है किसी के की बीमारी को अपने शरीर में खींच सकता है आनंद और तृप्त क्या होती है एक साधक के पास आकर के देखो समाज भौतिक सुख में केवल पति पत्नी प्रेमी प्रेमिका के मिलन को सबसे बड़ा सुख मानता है उसको सबसे बड़ा आनंद मानता है इससे बड़ा आनंद तो समाज आप लोग न मानते हो मेरी समझ में आनंद की बात जिस समाज नहीं है मगर यह पतन का मार्ग है सबसे बड़ा आनंद है जिस दिन तुम्हें एक बार भी तुम्हारी चेतना तरंग संस्कार को स्पर्श कर लेगी एक बार तुम्हारा सुख शरीर जागृत हो जाएगा इस तरह सुख को तुम पैर से ठोकर मारने लग जाओगे। क्योंकि जिस तरह प्रेम शब्द भटक गया तुम प्रेम की गहराई पे गए ही नहीं प्रेम को तुमने समझा ही नहीं प्रेम केवल पत्नी के मिलन को प्रेम कह दिया या प्रेमी प्रेमिका को मिले प्रेम शब्द आया नहीं क्योंकि तो विचार प्रेमी प्रेमिका के शब्द आ जाता है अरे प्रेम माफी करना सीखो हमारा सच्चा पहला प्रेम तो हमारे माता पिता सिखाते हैं सच्चा प्रेम तो हमें माता पिता करना सिखाते हैं जो माता पिता का प्रेम होता है उसे बढ़कर कोई प्रेम नहीं होता भौतिक जगत में मगर हम पतन के मार्ग में जाते जाते माता पिता के प्रेम से भी वंचित हो जाते हैं मगर सच्चा सुख क्या है साधक की सच्ची तृप्त क्या है जब ध्यान में जाता बैठ जाता एकाग्र में बैठ जाता अपने शरीर को सुनवा ले जाता है तो त्रिभुवन का सुख पैर से मार देने के बराबर होता है त्याग उसे कहते हैं ब्रह्मचर उसे कहते हैं बैराग्य उसे कहते हैं कि सब कुछ है फिर भी त्यागी जीवन है बैरागी जीवन है अंता ढोगी पाखंडी एक से एक ब्रह्मचारी समाज के बीच पैदा होंगे, एक एक ब्रह्मचारी अपने आप को समाज के बीच कहते फिर रहे हैं कि ब्रह्मचर्य का यह फल होता है ब्रह्मचारी मैं ब्रह्मचारी हूं वो कितना भोगी है मैं कह रहा हूं कि ब्रेन मैपिंग कराए कितने कि बार रात में उनको स्वप्न दोष की शिकायत होती है कौन आवाज उठाएगी इस चीज की ब्रह्मचारी बनकर अपने आप को बुजवाते हैं और एक साधक अभी ब्रेन मैपिंग करवा के देखे कि साधक के अंदर एक संतुलन क्या होता है एक तृप्त क्या होती है एक आनंद क्या होती है यह पकड़ तुम लोग सीखोगे कैसे मैं भी किसान के परिवार में जन्म लिया हूं कर सकते हो उसके लिए रास्ते तय करने पड़ेगा अटूट भी पड़ेगा दृढ़ भी शौस पैदा करना पड़ेगा प्रगट सत्ता पर त्यागपूर्ण जीवन जीना पड़ेगा लोभो लालोचों से अपने आप को थोड़ा अलग करना पड़ेगा धन की आवश्यकता पड़ती है मगर इतनी भी नहीं कि धन के पीछे पागल हो जाओ धन के पीछे असंतुलित हो जाओ धन उतना कमाओ जितना तुम्हारे लिए आवश्यक है इसका तात्पर्य नहीं कि हमारे लिए आवश्यक धन आ गया तो इसका मतलब हम कार्य करना बंद कर दें। हमको हर पल कर्मान होना चाहिए जितना हमारे लिए आवश्यक है, उसके बाद तो गरीबों के लिए लुटाओ गरीबों की सेवाओं में लगाओ जन कल्याणकारी में लगाओ देखो तुम्हें ज्यादा सुख मिलेगी क्योंकि हम कर्म जन्म दर जन्म हमारी आत्मा अजर हमारे बिनाफी को इस जीवन की मत सोचो ये जीवन आते जाते गुजर जाएगा आज मैं अगर किसी शक्ति को लेकर बैठकर के बोल रहा हूं तो केवल इसी जीवन की साधनाएं नहीं है आज अगर मेरे पिता दंडी सन्यासी है तो इसके पीछे भी वो कहीं ना कहीं वो चक्र होगा कि मेरे शरीर में अगर खून भी दौड़ रहा तो किसी चेतनावान व्यक्ति का है आज वो दंडी सन्यासी का जोन जी इसके बारे में मैंने चिंतन दिया था कि बचपन में जब मैं पैदा हुआ था छोटा था देखे आज भले असंतुल सब जगह बढ़ गई है मगर आज से पच्चीस तीस वर्ष पहले वहां पर हर गाँव के चारों तरफ मंदिर और कुटिया बनी हुई थी साधु संत आकर के रुकते थे डेरा डालते थे हर चारों दिशाओं में एक दो नहीं कम कम दर्जनों की तादाद में साधु कुछ कुछ ऐसे आए थे पास कुछ अपनी देखने की की शक्ति शक्ति। थी, समझने उन्होंने बचपन में मुझे मांगने का प्रयास किया था कि इस बच्चे को हमें दे दो इस बच्चे के योग तो अध्यात्म हम क्यों नजर आते हैं मगर माता पिता ने प्रेम बस मोह बस या मेरा रास्ता ही प्रेम सत्ता ने पहले तय कर रखा था कोई माता पिता अपने बच्चों को साधु को इस तरह समर्पित नहीं करते पिताजी किसान थे मगर मेरा अंदर चेतना जो संस्कार थे वो उसी तरह मां की ओर खींचते रहे मैं अपने पढ़ाई के में समय एक छोड़ जो खेल का होता था उसमें निकल जाया करता था और अगर सुना करता था मुझे बचपन था छोटा था चाहता था कोई ऐसा व्यक्ति लग जाए मुझे की मुझे एकांत स्थान में ले जाए हिमालों परतों में ले जाए जंगलों में ले जाए वहां बैठ के मैं साधना करना चाहता हूँ एक दिन पिताजी को जानकारी मिल गई पहुंचे वहां और फिर मेरी थोड़ी बहुत खिंचाई की कुछ पिटाई भी की जो माता पिता का एक धर्म होता है बच्चे अगर उनके कहने में न चले ये अलग बात थी कि मैं अपने कहने में जहाँ मुझे खींच रही थी मैं, मैं भी रो रहा हूँ मैं उद भी बहुत रोया था कि माँ मेरे अंदर जो तड़प है कि भौतिकवाद क्यों ये समाज के ज्यादा ज्यादा मेरे अंदर क्या होगा शादी करा लूंगा चार बच्चे पैदा कर लूंगा समाज में भी कार्य करूंगा जिस तरह समाज कार्य कर रहा है और सब आसान मुझे नजर बचपन में आते थे आना को साथ कोई नहीं जानते कि होता है ही शरीर से वो उसको कहानियां कल्पना मानते हैं मेरा बचपन अवस्था में सूक्ष्म शरीर जागृत होकर रात में भ्रमण करता था और उन स्थान आज मैं जहां स्थान बनाए बैठा हूँ तेरह चौदह साल की उम्र में मैंने देख लिया था मेरा दिव्य स्थान कहां पर बनेगा भगवान ने की जय रात हुए थे प्रार्थना की थी जब मुझे प्रथा तो मेरे पिताजी को माँ का प्रभाव की साल के दर ऐसा कुछ हुआ कि पिताजी बैराग भाव जागृत हुआ और गाँव में हुई बैठकर साल भर एक अलग जो कमरा बना था तो वहां पर रहकर के साधना करते रहे और उसके बाद दंडी सन्यासी जाकर के हो गए पच्चीस तीस वर्षो तक समाज का भ्रमण किया अनेकों संस्थाओं को देखा अनेकों धर्मगुरु मिले पूरे देश का भ्रमण किया एक जगह अपनी कुटिया बनाकर नहीं रहे ये उनका अपना जीवन था मैंने मैं अपने जून से संतुष्ट रहता हूं और यदि वो होता तो मैं झुककर वहां गया होता वो बढ़कर मेरे पास नगर इस मंच का भी सम्मान करता हूं, इस मंच से जब मैं कर जाता हूं उनके पास जाता हूं तो मैं चरण स्पष्ट करता हूं एक पुत्र के भाव से पुत्र कितना महान क्यों न बन जाए मगर पिता के सामने पुत्र रहता है मगर उसी तरह जैसा मैं पिता के सामने पुत्र हूं उसी तरह इस पद पर भी बैठने की मेरी एक मर्यादाएं चूंकि धर्म की रक्षा करना मेरा अभी एक धर्म है चूंकि मेरे पिता समाज के अगर धर्माचार्यों को भी कहता हूं तो इसलिए कह रहा हूं प्राप्त करना है कुंडली चेतना को जागृत करना चाहते हो तो बढ़कर क्या हो अपने अहंकार को त्याग दो या मेरे अहंकार को तोड़ दो तुम मुझसे ज्यादा है तो मैं हर पर ललायत रहता हूं कि अगर कोई ज्ञान शेष बचा है तो मैं वो हासिल करने के हर पर ललायत रहता हूं तुम जीवन में सुख शांति मांगते हो मैं जीवन में संघर्ष मांगता हूं हर पर मां के जीवन में चौड़ों में प्रार्थना करता हूं कि जितना समाज के बीच कभी संघर्ष न डाले गए हो माँ उतने संघर्ष मेरे जीवन में डाले क्योंकि जब मेरे जीवन में संघर्ष आएंगे तभी तो मैं उनसे बढ़ने का ज्ञान मां के चौड़ों से मांगूंगा यदि मैंने च, एक अगर छोटा सा नाल आया मैं उसको छलांग लगाने की क्रिया नहीं सीखा तो मैं कभी छलांग लगा ही नहीं सकूंगा तो संघर्षों से मत घबराओ प्रगत से सुख सुविधाएं मत मांगो प्रगत से वह मांगो कि जिससे हम सामर्थवान बन सके हम चेतनवान बन सके हम आपकी नजदीकता को प्राप्त कर सके भगवान की सत्ता उसकी है एक जीवन तो गुजारो त्याग का देखो तुम्हारी न्यू पर जाएगा अजर अमर अब नासी आत्मा का जीवन जीव शरीर का जीवन न जियो कथावाचक भी कहते हैं धर्माचार भी कहते हैं नावान शरीर है मगर उस मोह वो भी त्याग नहीं पा रहे हैं और आप लोग भी त्याग कर पा रहे साधक बनो थोड़ा बैरागपूर्ण जीवन जियो अपने बिकारों से धुरो धीरे धीरे अलग हटो तभी तुम्हारे अंदर सुख और शांति आएगी नहीं बलात्कारियों को फांसी में चढ़ा देने से क्या होगा अगर समाज नाना प्रकार से सिचुएशन पैदा की जा रही है तो हमारी आने वाली युवा पढ़ी सभी बलात्कारी पैदा होगी क्योंकि किसी को शराब पिलाना सिखाया जा रहा है युवाओं को देखो पूरी उनकी युवा फते पतन के मार्ग में जा रहे हैं हम विकास की बात कर रहे मगर हम विनाश की ओर बढ़ रहे हैं फ्ते चीड़ होती जा रही मनुष्य की जन्म दर जन मनुष्य की आयु में कमी आती चली जा रही है मैं कह रहा हूँ दुनिया की कोई शक्ति सामर्थ्य नहीं है की जब तक मैं अपने लक्ष्य की पूर्ति नहीं कर लूंगा नष्ट नहीं कर सकती इच्छा से अपनी, अपनी मृत्यु को ग्रहण करूंगा जब यह कह इसलिए रहा हूं कि मुझे कह रहा है मैं दूसरे को एक नहीं यहाँ सैकड़ों से प्रमाण दे दूंगा आप कभी भी, भी आश्रम आए चुके इतना सब वहां रहता है मैं उनके पते दे दूंगा जिनको मैंने सालों पहले बताया कि तुम्हारी मृत्यु कब कहा होनी है और मुझे मेरी मृत्यु काल के कुचक्र के अनुसार नहीं मैं जहां चुप तो से चूंकि तुमने अपने आपको तो पहचाना नहीं अपने आपको पहचानो तो बहुत कुछ भरा पड़ा है नहीं मैं शब्द का मैंने कहा था जिस तरह मैंने माँ और ओम के मंथन की बात कही थी तुरंत ओम के बारे में शोध करता शोध प्रकाशित करने लगे थे मैंने परसों कहा था कि मैं मैं की बात बोलूंगा तो उसमें भी शोध करने में अगर कुछ राहस और रख दू तो समाज में भटकाकर दूसरे मार्ग में ले जाएगा मेरी बात समाज तक कम पहुंचेगी उनकी बात ज्यादा मान ली जाएगी और समाज फिर भटक जाएगा की गहराई क्या है मैं, मैं एक संबोधन है उस आत्म तत्व की गहराई की बात की अपनी बात कहने के लिए मैं कत् उस आत्मा की भाषा सीखो सतोग की भाषा सीखो तुम तीनों शरीर का जीवन जीते हो केवल शरीर नहीं तुम्हारे अंदर इसके अंदर एक सूक्ष्म शरीर बैठा है उस सूक्ष्म शरीर के अंदर एक कारण शरीर बैठा है कारण शरीर के अंदर बैठी हुई दिव्य चेतना इन तीनों शरीरों का ज्ञान प्राप्त तो करो अतः चेतनावान बनो सामर्थ्यवान बनो पूजा पाठ भी करो मगर अनित अन्याय अधर्म के खिलाफ आवाज उठाना शुरू हो और जो साधु साधुओं की बात कहता हूं, जगह जगह साधु आप लोगों के कथावाचकों करते हैं अगर मेरी बात तो है। तो तो तुम्हारे गाल में मारता हूँ दूसरा गाल भी कर दो फिर दूसरे में जोर से मारता हूं तीसरे में जूता उतार्त रहोगे उदारवादी हो आस्था हो बताओ जो अंतिम बिंदु तक एक समान जाता हो चाटकारता की बातें मत करो धर्म हमारा नहीं सिखाता हमारे किसी देवी देवताओं ने नहीं सिखाया कि तुम केवल सद्भावना की बात एक पक्ष में मत जाओ साधक के पास दोनों पक्षों की सामर्थ्य समाज के पास दोनों पक्षों की सामर्थ्य मुनियों ने सिखाया है अतीत में भी होता आया है नहीं राम, राम को रावण का बध करने की आवश्यकता क्या होती कृष्ण को कमस का बध करने की आवश्यकता क्या होती और इतिहास को नकार दे जिन्हें हम भगवान मानते हैं उन्होंने जो आचरण किया उस आचरण को हम कहते हैं गलत है और हम नया आचरण सिखा दे कि यह आचरण सही है तो शक्ति फामर थाई है तो उसको दोनों भागों में बांटो दोनों भागों में विभक्त करो तभी संतुलन आएगा हमारे देश को आजादी महात्मा गांधी ने भी दिलाई है और उन स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों भी दिलाई है जिन्होंने जो क्रांतिकारी थे जो गोली खाना सीखते थे जानते थे और गोली खिलाना भी जानते थे ये दोनों दो का संतुलन तो तो हर काल में आवश्यक है इसलिए हर एक व्यक्ति को कहा जाए शांति सामर्थ्य को हासिल करो मैं उसका दुरुपयोग मत करो इसलिए मैं बार बार हिंदू समाज को कहता हूं कि तुम दूसरे समाज को कभी इस्लाम समाज को कभी किशोक कहते हो कि वो क्यों लोगों के अंदर असंतुलन पैदा करने की बात करते हैं संघार तो करने की बात कह रहा है इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि शक्ति जरूर हासिल करो इतनी शक्ति हासिल करो तुम्हारा कोई अहित कर ही ना पाए मगर ऐसे विचार मत बन कि छोटी सी बात आ जा तो उसको दंगों में बदल दो चूंकि यदि हम अपने बच्चों को अपने शिष्यों को अपने, अपने समाज को दंगाई बना देंगे तो उनके अंदर कभी शांति स्थापित नहीं हो पाएगी यदि कोई अपराधी तो उस अपराधी को केवल तलाशो उस अपराधी को कानून के कटघरे में लाओ और यदि कानून दंड नहीं दे पाता तो तुम स्वतंत्र हो उसे दंड देने के लिए भगवान की जाए मगर जो अपराधी है केवल वही दंड पाना चाहिए एक निरीह व्यक्ति नहीं हो चाहे किसी भी धर्म का मानने वाला अपराधी हिंदुओं के बीच भी हो सकते हैं अपराधी इस्लाम धर्म के बीच भी हो सकते हैं अपराधी धर्म के बीच हो सकते हैं अपराधी ईसाई धर्म के बीच हो सकते हैं मगर यदि कोई अपराधी है तो कल अपराधी को दंड मिलना चाहिए निरीह को नहीं किसी धर्म के द्वारा ऐसे दंगे नहीं फैलाए जाने चाहिए उन छोटे छोटे बच्चों का क्या अपराध है जो जलते हैं काट दिए जाते हैं किसी के हाथ काट दिया पायर काट दिए जाते हैं किसी को कुचल दिया जाता है किसी के हाथ बलात्कार किया जाता है किसी को आग में झोंक दिया जाता है ऐसा करने के पहले विचार करो कि यदि मेरा बच्चा होता मेरा बच्चा जल रहा होता तो मुझे क्या तड़प्त होती संगठन मेरे अनेकों विचार हैं अगले नवरात्र में विचार मेरे हर जिले में देश के कोने कोने में जहां जहां भी संगठन का गठन है वहां पर महाआरती होती है अपने अपने जिलों से आप जानकारी ले लें कहा कार्यकर्ताओं से जिनसे आप पहचानते हो उस महाती में पहुंचा कर उन महाती माध्यम से मेरे विचार समाज तक जाते रहते हैं जगह जगह जो दुर्गा चालीसा आरतियों पे पाठ होते हैं वहां पर पहुंचा कर वहां पर मेरे कहीं ना कहीं संदेश शिष्यों के माध्यम संदेश मिलते रहते हैं क्योंकि मैं बार बार कहा है कि मैं बार बार आपके बीच बैठकर करके आपको उतना कल्याण नहीं कर पाऊंगे जितना एकांत साधना करके उन चेतना तरंगों को तुम्हारे अंदर भर करके कार्य कर सकता हूँ आने कोशिश करते गुरुदेव जब कुछ भेंट लेकर आए आपके पास समर्पित करना चाहते हैं तो मैंने कहा मैं भेंट सबसे पहले आपके अवगुणों की भेंट चाहता हूं प्रथम भेंट जो चाहता हूं कि आप लोग जो नए सिंह वो कम से नफा मुक्त मांसाहार मुक्त का जीवन में कभी यदि आज जो आज जो संकल्प लेंगे के बाद हम नफा मुक्त जीवन जिएंगे मांसाहार मुक्त जीवन जिएंगे तो मैं कह रहा हूं इस जीवन में इन दुष्कर्मों के वजह जितने भी उनके दुष्परिणाम अगले जन्म में या इस जन्म में मिलने वाले होंगे उन पापों से अपनी साधनात्मक ऊर्जा के माध्यम ने मुक्त कर दूंगे भगवान की जय और इस आरती का फल उन समस्त शिष्यों को भी मिले जो शिष्य यहां उपस्थित नहीं हो सके अन्य लोगों मजबूरी बस नहीं आ पाए तो माँ के आशीर्वाद से वंचित न रहें, आज के आशीर्वाद का फल उन्हें भी प्राप्त हो मैं उन्हें पूरा आशीर्वाद प्रदान करता हूँ बोले एकदमाते की